चिड़ियाघर में कार चलिए दादाजी डैन ने कहा हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे हाँ डैन चलो चलते हैं दादाजी ने कहा हम अपनी गाड़ी गमड्रॉप में जाएंगे गमड्रॉप दादाजी की पुरानी विंडेज कार थी डैन को गमड्रॉप की सवारी करना बेहद पसंद था दादाजी और डैन ने गमड्रॉप में चिड़ियाघर की ओर प्रस्थान किया उन्होंने पहले पक्षियों को देखा मुझे राजहन सबसे अच्छा लगता है डैन ने कहा पर मुझे पेलिकन पसंद है दादाजी ने दादाजी ने पक्षियों के पास ही गमड्रॉप को खड़ा कर दिया फिर दादाजी और डैन चलने लगे उन्हें जल्द ही एक ऊंट दिखा ऊंट ने कुछ अजीब सी आवाज निकाली वो ठीक नहीं लग रहा था दादाजी कहे दादाजी ने कहा वो ऊंट बीमार लगता है हाँ उसकी तबीयत खराब लगती है दादाजी दादाजी डैन दादा ने कहा फिर डैन और दादाजी आगे चले आगे उन्होंने हाथी को देखा उसकी सूढ़ हवा में उठी हुई थी हाथी उनके सम्मान में जोर से गर जाए उसकी आवाज गमड्रॉप के हॉर्न जैसी लगती है वो आपसे नमस्ते कह रहा है दादाजी डैन ने कहा चलो हम लोग गमड्रॉप की ओर वापस चलें। दादाजी ने कहा मैं कुछ थकान महसूस कर रहा हूं पहुंचे पक्षियों को गमड्रॉप बहुत पसंद आई राजंस क्रेन और पेलीकन गमड्रॉप के छत पर बैठ गए पीछे की सीट पर एक छोटी भूरी बत्तख बैठी थी एक अन्य पक्षी कार के पिछले बंपर पर बैठा दादाजी चले हम चिड़ियों को अपनी गाड़ी में सवारी चलो हम चिड़ियों को अपनी गाड़ी में सवारी देंगे डैन ने कहा फिर गमड्रो ने पक्षियों को पूरे चिड़ियाघर का चक्कर घुमाया बाकी लोग और जानवर यह देखकर बहुत चकित हुए बहुत कम ऐसे चिड़ियाघर होंगे जहाँ एक पुरानी कार पक्षियों को सवारी देती होगी उसके बाद वे जिराफ के पास से गुजरे वहां उन्हें एक साइन बोर्ड दिखा उस पर लिखा था ऊट की सवारी के लिए यहाँ रुके उस साइन बोर्ड के पास एक आदमी खड़ा था उसके पीछे छह बच्चे खड़े थे सभी बच्चे बड़े दुखी लग रहे थे फिर अचानक उस आदमी ने गमड्रॉप को देखा उसने पक्षियों को गमड्रॉप में सवारी करते हुए देखा अरे आदमी चिल्लाए रुको वो गमड्रॉप की तरफ दौड़ा हो गया उसे देखकर कार में बैठे पक्षी उड़ गए माफ करे सर आदमी ने दादाजी से कहा मैं चिड़ियाघर का मैनेजर हूँ आज मेरा ऊँट बीमार पड़ गया है बच्चों को चिड़ियाघर में कोई सवारी देने वाला नहीं है क्या आप अपनी इस कार में उन्हें सवारी देंगे दादाजी मुस्कराए जरूर उन्होंने कहा उसके बाद चिड़ियाघर के मैनेजर ने साइन बोर्ड बदल दिया अब उस पर लिखा था गमड्रॉप की सवारी के लिए यहाँ रुके चलो दादाजी ने कहा हुर्रे बच्चे खुशी से चिल्लाए उसके बाद सभी बच्चे कार में बैठ गए गमड्रॉप ने बच्चों को चिड़ियाघर की शहर कराई कार जब हाथी के सामने से गुजरी तब हाथी अपनी सूट उठा चिंगाड़ा पों पों गमड्रॉप के हॉन ने उसे जवाब दिया बाघ के कटघरी के पास पहुंचकर गमड्रॉप रुक गई बच्चे कार से उतर खेलने के लिए भागे चिड़ियाघर का प्रमुख दादाजी और डैन के पास चलकर आया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद उसने कहा हमारी तरफ से भेंट स्वीकार करें चिड़ियाघर का एक मुफ्त पास डैन ने चिड़ियाघर के प्रमुख को धन्यवाद दिया दादाजी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया डैन को चिड़ियाघर छोड़ने का दुख हुआ फिर दादाजी और डैन गमड्रॉप में घर पहुंचे वाह डैन ने कहा दादाजी देखिये मुझे क्या मिला एक बत्तख का अंडा वो गमड्रॉप की पिछली सीट पर था और वो अभी भी गर्म है डैन ने कहा हमें इसे तुरंत वापस जाकर बत्तों को देना होगा दादाजी हमें चिड़ियाघर वापस जाना ही होगा अभी दादाजी थक गए थे लेकिन वो डैन को देखकर मुस्कुराए। ठीक है डैन उन्होंने कहा चलो चले हम चिड़ियाघर में अपने फ्री पास का उपयोग करेंगे शाम